नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करते हैं किसी एक विषय के बारे में बात करते हैं ताकि आपको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और उस विषय में आप मास्टरी कर सके और अपना करियर ब्राइट कर सके

तो आइए आज हम लोग बात करेंगे होम साइंस के बारे में गृह विज्ञान के बारे में और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रीतम कुमारी जो ऋषिकेश में ही इस विषय पर पढ़ाते हैं तो आइए उनसे सुनते हैं गृह विज्ञान क्या है होम साइंस क्या है तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर प्रीतम कुमारी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस कार्य के लिए आमंत्रित किए हैं शुक्रिया

डॉक्टर प्रीतम कुमारी मैं ये जानना चाहूंगा एच ए में ये होम साइंस जिसे कहते हैं गृह विज्ञान है क्या उसके बारे में बताइए गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है अच्छा इसके अंदर हम लोग समझो गृह विज्ञान हम लोग जब सीख लेते हैं या समझ लेते हैं तो इसका स्कोप क्या है कहाँ कहाँ हम लोग काम कर सकते हैं

गृह विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे नर्सरी स्कूल में विद्यालय में महाविद्यालय में और क्या कहते हैं अपने घर पर भी अनेक तरह की शिक्षा दे सकते हैं जैसे बागवानी लगाकर कुटीर उद्योग चलाकर टाई एंड डाई की शिक्षा वेस्ट मटेरियल गृह सज्जा अनेक शिक्षाएं इसका दे सकते हैं

वेस्ट मटेरियल जैसे कि पुराने कपड़े हो जाते हैं उसको हम कई तरह से डोरमेट बना सकते हैं कपड़े को फाड़कर उसको और सलाई पर उसको बुनते हैं तो वेस्ट मटेरियल का हो जाता है जैसे ब्लाउज सीते हैं और ब्लाउज से जो उसका कतरन बचता है उसको भी हम ज्वाइंट करके पर्स बना सकते हैं बैग बना सकते हैं और चप्पल जूते ये सब भी हम बनाते जैसे कि पुराने ऊन बच गया पुराने कपड़े बच गए उसको करके मैं छोटे छोटे बच्चों को चप्पल भी बना सकती हूँ

पोलिथीन बच गया है उसका भी मैं डोरमेट बनाती हूँ क्या चूड़ी का है उसके लिए मैं चूड़ी का पुराने चूड़ी जो वेस्ट हो जाता है उसका मैं पेन बॉक्स बनाती हूँ बच्चे जो आइसक्रीम खाते हैं उनका भी मैं पेन बॉक्स बना सकती हूँ डेकोरेशन का कई समाज बना सकती हूँ पुराने बल्ब है उसका भी मैं गुड़िया बना सकती हूँ पीने वाला पाइप्स का भी मैं डॉल बनाती हूँ तो वेस्ट मटेरियल का कई यूज होते हैं

यानी घर में जो भी वेस्ट मटीरियल हमारे पास बच जाते हैं उसको हम लोग बेस्ट में परिवर्तन कर सकते हैं कोई अच्छा चीज कर सकते हैं ऐसा आपका कहना है अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हम लोग इस होम साइंस को सीखने के लिए ग्रह विज्ञान को सीखने के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं अपने भारत देश में और कहाँ कहाँ हम लोग सीख सकते हैं कितने साल का हो सकता है इसके बारे में होम साइंस की शिक्षा टेंथ से शुरू होती है

और टेंथ में एक साल का इसका कोर्स रहता है एलेवेंथ और ट्वेल्थ में दो साल की होता है और ट्वेल ऑनर्स में इसका यूजी कहलाता है जो दो साल की कोर्स होता है और ऑनर्स के बाद ये पीजी इसमें कर सकती है पोस्ट ग्रेजुएट जिसे कहते हैं पीजी करने के बाद फिफ्ट सिक्सटी परसेंट नंबर लाने पर वो नेट क्वालिफाई कर सकती है पी कर सकती है उसके बाद कॉलेज में भी इसका

हो सकता है और बीएड में भी इसका ज़्यादा चांस रहता है आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर में भी इसका स्थान है हॉस्पिटल में बच्चों की देखरेख के लिए भी इसका छोटे बच्चों की केयर के देख के लिए भी इसकी है और आंगनवाड़ी आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर

आंगनबाड़ी में भोजन बनाने के लिए भी इसे नियुक्त किया जाता है इसे देश और देश सभी देशों में होम साइंस की शिक्षा दी जाती है इसका सबसे पहले शुरुआत अमेरिका में हुआ था उन्नीस में हुआ था और मैंने जब होम साइंस की शिक्षा ली उस समय एक दो साल हमसे पहले बैच इसका निकला था और मैं सेकेंड बैच में थी उस समय होम साइंस का स्कोप कम था लेकिन आज होम साइंस का स्कोप बहुत है

देश विदेश और सभी कॉलेज विद्यालयों में इसे जोड़ा जा रहा है डॉक्टर प्रीतम कुमारी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को

करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में आप जो भी काम करते हैं आपका विषय जो है आप अगर चुन लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है आपका करियर बना सकते हैं और होम साइंस एक बहुत ही अच्छा ये मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें जो है आप अपने पहले तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं अपने घर के सारे वेस्ट चीज़ों को बेस्ट बना सकते हैं एक बहुत अच्छा एक आर्ट है जो आपको इसमें सीखने को मिलता है और दूसरा इसमें ज़्यादातर लड़कियों को या लड़कों को किस तरह से

फायदा है लड़किया और लड़के लड़की और लड़का दोनों को फायदा है क्योंकि आज के जीवन में अगर पारिवारिक बंधन में बचता है तो कहा जाता है कि गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए की आवश्यकता होती है उसी तरह पारिवारिक जीवन पारिवारिक गाड़ी को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों को पढ़े लिखे सुयोग होना चाहिए ताकि पारिवारिक जीवन की सफलता मिल सके

लड़के अगर बैचलर जीवन जीता है तब भी उसकी आवश्यकता होती है और लड़की भी बैचलर जीवन जीती है तब भी होम साइंस की आवश्यकता होती है क्योंकि होम साइंस ऐसा विषय है, है जिसमें पाक कला की शिक्षा दी जाती है वस्त्र विज्ञान की शिक्षा दी जाती है आहार नियोजन की शिक्षा दी जाती है आहार नियोजन में आहार नियोजन करते समय कई बातों को ध्यान रखना पड़ता है जैसे परिवार में बच्चे अवस्था के अनुसार बाल्यावस्था वृद्धावस्था किशोरावस्था

गर्भावस्था मातृ दूध पिलाने वाली माँ इसको किस तरह की आहार देना चाहिए आहार नियोजन करने से संतुलित बैलेंस आहार उसको मिलता है ताकि उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा मिलना चाहिए क्योंकि वो खेलते कूदते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा अधिक लॉस्ट होता है वृद्धावस्था में अधिक उनको भी प्रोटीन मिलना चाहिए बसा और

कार्बोज की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए गर्भावस्था में संतुलित आहार होना चाहिए जिसे भोजन फूड ग्रुप कहा जाता है जिसे भोजन समूह सात समूहों का बना होता है उसमें सातों समूह का सम्मिलित करना चाहिए ताकि उसका बैलेंस डाइट हो सके जो एक व्यक्ति के लिए बैलेंस्ड डाइट होता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए बैलेंस डाइट नहीं होता है क्योंकि उम्र के लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है

एक व्यक्ति के लिए बैलेंस्ड डाइट और दूसरे व्यक्ति के लिए वो बैलेंस्ड डाइट नहीं होगा अगर एक व्यक्ति का हाइट अधिक है और वो हाइट अधिक है और दूसरे व्यक्ति की हाइट कम है तो उसे कम आहार मिलना चाहिए एक व्यक्ति अधिक क्रियाशील है दूसरे व्यक्ति कम क्रियाशील है तो उसे उसके आहारों में अंतर होना चाहिए जो एक के लिए बैलेंस डाइट कहलाएगा वो दूसरे के लिए बैलेंस्ड डाइट नहीं होगा

डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से लड़के और लड़कियों के लिए ये होम साइंस सपना काम करता है और ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी आपने बताया और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स आपने दिया कि किस तरह से हमारा आहार जो है होना चाहिए हर व्यक्ति के हिसाब से जो डाइट है वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है अलग हो सकता है और वो इस सब्जेक्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं और दे सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा मातृत्व कला क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मातृत्व कला

मातृ और कला ये दो शब्दों से मिलकर बना है मातृत्व तो का अर्थ होता है माँ और कला का अर्थ होता है कि सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान अगर सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो एक लड़की माँ बन लड़की जो माँ बनती है वो सही बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है क्योंकि जब बच्चे गर्भावस्था में आते हैं तो उसे ये जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सी पौष्टिक तत्व लेना चाहिए बच्चे तीन महीने

जब चार तीन महीने से गर्भ में आते हैं उसके बाद उनका दांत बनना शुरू हो जाता है शरीर जो दो महीने में उनके शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है अगर दो महीने में उसके सभी शरीर के अंगों का निर्माण नहीं होगा तो तीसरे महीने से विकास संभव नहीं है इसलिए लड़कियों को सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए ताकि संतुलित आहार ले सके प्रोटीन का क्या काम है प्रोटीन के शरीर में हड्डियों का निर्माण का काम है कैल्शियम दाँतों का हड्डियों के निर्माण के लिए चाहिए

कार्बोज बसा के लिए चाहिए और विटामिन सुरक्षा के लिए चाहिए खनिज लवण शरीर के सभी अंगों के निर्माण और सुरक्षा के लिए चाहिए यदि एक लड़की को ये पौष्टिक तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तो वो बैलेंस डाइट नहीं ले सकती है सुयोग बालक को जन्म नहीं दे सकती है

और वही माँ एक सुयोग बालक को जन्म दे सकती है जिसे बैलेंस डाइट का ज्ञान हो और सही बच्चों का जन्म देकर सही लालन पालन करके वे देश का सही नागरिक बना सकती है सुजननी का उपाधि उसे दिया जा सकता है जो अपने बच्चों को सही स्वस्थ शिशु को जन्म देकर सही शिक्षा दीक्षा देकर उसे सुयोग्य नागरिक बनाती है

ऐसे तो मवेशी भी बच्चों को जन्म देती है लेकिन उसे हम मातृत्व की उपाधि नहीं देंगे कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी बच्चे को जन्म देती है लेकिन उसे मातृत्व की उपाधि नहीं देंगे क्योंकि उसे शिक्षा का संपूर्ण ज्ञान नहीं है बैलेंस डाइट का फूड और न्यूट्रिशन का ज्ञान नहीं है आहार और पोषण का उचित ज्ञान होना चाहिए तभी हम उसे मातृत्व की उपाधि दे सकते

डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया कि इस तरह से मातृत्व कला का जो आपने तरीका बताया है और ये सही भी है क्योंकि हमारे दो दोस्त हैं या जो रेडियो लिसनर हैं वो अगर सुन रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा जो बड़े बुजुर्ग भी हम अगर अभी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को तो मैं चाहूँगा कि आपको होम साइंस या गृह विज्ञान के बारे में जानकारी आवश्यक है या जिनके पास जानकारी है उनसे ज़रूर हासिल कीजिए क्योंकि ये एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है कि किस तरह हम अपना एक

एक अच्छा बालक को जन्म दें और अच्छा बालक का पोषण करें एक अच्छा नागरिक का जन्म दें ये हमारे हाथ में होता है तो इसके लिए होम साइंस जो है हमें बहुत मदद करता है एक जानकारी हमारे जीवन में बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकता है तो चलिए यहाँ पर रहते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से हम बात करेंगे डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी से होम साइंस के बारे में आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो नमस्काते रहो

मोहब्बत के वादे गुला तो न दोगे कहीं मुझसे दामन चुड़ा तो न लोगे मोहब्बत के वादे गुला तो न दोगे कहीं मुझसे दामन

ड़ा तो न लोगे मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले मुझे प्यार थी जिंदगी देने वाले कभी गम न देना खुशी देने वाले मुझे प्यार की

जिंदगी देने वाले

आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी से होम साइंस के बारे में पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग किसी टेट पे बात करते हैं तो आज हम लोग होम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं गृह विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशन बनता जा रहा है आज बहुत समय पहले इसकी शुरुआत हुई लेकिन उस समय इसका स्कोप इतना नहीं था लेकिन आज इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है आप चाहे दसवीं पास है या बारहवीं पास है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं

हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा आप अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं और अपने वेस्टेज को जो भी चीजें आपके पास वेस्ट में पड़े हुए उनको बेस्ट में परिवर्तन कर सकते हैं तो चलिए फिर से हम एक सवाल पूछेंगे डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी से सुग्रहणी किसे कहेंगे

सफल जीवन जीने के लिए सुगृहिणी होना अति आवश्यक है क्योंकि अगर सुगृहिणी होगी तभी परिवार में सुख चैन और शांति का वातावरण हो सकता है

इसके लिए गृहिणी में कई गुण होना चाहिए जैसे सबसे पहले है सहनशीलता का गुण आजकल के लोगों में सहनशीलता की गुण नहीं रह गई है यदि सहनशीलता के गुण नहीं होंगे तो परिवार को सही तरीके से नहीं चला सकते क्योंकि परिवार में कई तरह के लोग रखते हैं बच्चे बूढ़े सभी का विचार भिन्न भिन्न रहता है सभी को विचारों को मिला चलना सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और संयुक्त परिवार में

खासकर की सहनशीलता की अति आवश्यक है क्योंकि एक व्यक्ति का विचार दूसरे से नहीं मिलती है एक की आवश्यकता दूसरे से नहीं मिलती है तो सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करना एक सहनशीलता का बहुत बड़ा गुण है दूसरा है कंट्रोलिंग बुद्धिमत्ता का गुण एक महिलाओं में अच्छी बुद्धि होनी चाहिए ताकि परिवारों के सभी सदस्यों को चला सके विवेकपूर्ण चला सके एक व्यक्ति

परिवार के सभी सदस्य रहते हैं परिवार के सभी सदस्य जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक कोई काम सफल पूर्वक नहीं होना हो सकता है तो गृहिणी को ये चाहिए कि परिवार के जो सदस्य जिस लायक हैं उनको वो काम देना चाहिए जो पढ़ाने योग्य हैं उनको बच्चे का पढ़ाने का काम जो सिलाई जानती हैं उनको सिलाई से संबंधित काम

जो जिनकी निर्णय शक्ति अच्छे हैं बाजार से क्रय विक्रय कर सकते हैं उनको क्रय विक्रय का काम जो सफाई में जिनके ज्ञान है उनको सफाई का ज्ञान आहार और पोषण का जिनको ज्ञान है उनको आहार और पोषण का ज्ञान इस तरह बुद्धि विवेक पूर्वक परिवार के सभी सदस्य

कार्य को करेंगे तो सभी कार्य सफल होगा और आसानी से होगा इसके लिए गृहिणी को निर्णय कंट्रोलिंग पावर भी आना चाहिए कि अप, अपने पर स्वयं पर कंट्रोल करें साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों में कंट्रोलिंग पावर का ज्ञान होना चाहिए निर्णय शक्ति होना चाहिए क्या, चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विवेक अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको पहचान हो कि ये काम अच्छाई है ये काम बुराई है उसमें

अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए दिखावा की भावना नहीं होनी चाहिए और सृजन की गुण होना चाहिए कल्पना शक्ति होना चाहिए जैसे आज हम भोजन बनाते हैं तो भोजन में भी विभिन्नता होना चाहिए ताकि एक ही भोजन को सुबह शाम खाने से हमें अरुचि हो जाती है तो भोजन को हम कई तरीके से एक ही भोजन को कई तरीके से बना सकते हैं

उसमें विभिन्नता ला सकते हैं जैसे कि सलाद बनाते हैं तो कई तरह के मिक्स कर देते हैं सब्जी अगर बनाते हैं उसमें अगर कलर का भी महत्व होता है कलर मगर हल्दी नहीं डालते हैं तो स्वादिष्ट होने के बाद भी अच्छा नहीं लगता है तो इस तरह से हमें खाना में भी कई वैरायटी चेंज करना चाहिए

जिसे टाई एंड डाई करते हैं उसमें भी अंतर करना चाहिए कभी उसको बांधने की तरीका चेंज करना चाहिए कभी कलर का कभी मल्टी कलर से करना चाहिए कभी दो कलर से करना चाहिए सभी सदस्यों के हाव भाव को समझने की क्षमता होना चाहिए ताकि परिवार के सभी सदस्यों को खुश रख सके तभी वो खुशी जीवन जी सकती है और साथ साथ अपने पर पूरे कंट्रोल होना चाहिए

बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी आपने बताया एक सुगृहणी कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बताया एक और बात मैं पूछना चाहूंगा ये होम साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बताइए होम साइंस का इम्पोर्टेंस

आजकल छात्र जीवन से लेकर वृद्धावस्था की तक इसकी आवश्यकता है क्योंकि छात्र जीवन में जब हम पढ़ते हैं तो इसका ज्ञान लेते हैं नॉलेज लेते हैं कि क्या चीज़ वस्त्र विज्ञान का क्या ज्ञान होना चाहिए आहार और पोषण का ज्ञान क्या होना चाहिए भोजन पाक कला का जैसे हम भोजन पकाते हैं तो उसका भोजन पर प्रभाव क्या पड़ता है जैसे विटामिन है तो उसको नहीं पकाना चाहिए तो कार्बोज है प्रोटीन है तो उसको अधिक तव पर नहीं पकाना चाहिए कम तौ पर

के बाद को ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से आहार को समावेश

लड़कियों को भोजन की छह तत्वों का ज्ञान होना चाहिए जैसे प्रोटीन अगर एक ग्राम प्रोटीन चार कैलोरी ऊर्जा देती है एक ग्राम कार्बो चार कैलोरी ऊर्जा देती है एक ग्राम बशा नौ कैलोरी ऊर्जा देती है लेकिन ऊर्जा प्राप्त प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करना सभी के लिए संभव बशा से ऊर्जा प्राप्त करना सभी के लिए संभव नहीं है क्योंकि बशा कॉस्टली होती है आज के भारत देशों में अधिकांश लोग गरीब हैं

अधिकांश लोग काम करते हैं जैसे रिक्शा वाले हुए कुली हुए पहाड़ों पर चलने वाले लोग हुए इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है अधिक ऊर्जा की पूर्ति हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से करते हैं और बशा से संभव नहीं है क्योंकि महंगे हैं तो लड़कियों का ये ज्ञान होना चाहिए

कि बसा जैसे कि हम नींबों से विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं आंवला से भी विटामिन सी प्राप्त करने करते हैं तो ये भी ज्ञान होने चाहिए कि सस्ती चीज़ों को समय के अनुसार उसको उपयोग करना चाहिए अगर समय पर हम उस चीज़ों को नहीं उपयोग करते तो वो महंगा मिलता है और किस

भोज तत्व में कितने प्रोटीन मिलती है जैसे एक महिला है तो उसको अट्ठारह सौ पचहत्तर कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा चाहिए अधिक क्रियाशील महिला मध्यम क्रियाशील महिला है तो उसको 2425 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए

और अधिक क्रियाशील महिला को उनतीस कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए और एक महिला को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो जब तक इसकी ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बैलेंस डाइट नहीं बना सकती है और फूड और आहार के फूड ग्रुप को सभी ग्रुपों को सम्मिलित नहीं कर सकती है इसके होम साइंस के महत्व हम अपने समय और श्रम को बचत कर कर सकते जैसे आज की भागदौड़ के जीवन में घर के साथ साथ बाहर भी काम करना

पड़ता है तो हमें समय श्रम को बचत करके बाहर के कामों में अपना ऊर्जा को लगा सकते हैं बजट बनाकर बजट के अनुसार अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जीवन अधिक सफल होगा आहार नियोजन करके हम समय श्रम को बचत कर सकते हैं समय श्रम योजन के उपकरणों को हम यूज करके अपने समय श्रम को बचत कर सकते हैं परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं इसलिए हमें होम साइंस का ज्ञान महत्वपूर्ण है

डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि होम सेंस का इम्पोर्टेंस कितना है वो हम लोग अभी सुनकर जा पता लगा सकते हैं और ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत है और हर सिचुएशन में आपको जो है इन सभी चीज़ों का उपयोग करना होता है तो आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है तो इस तरह की जानकारी आपके पास होती है तो आप समय पर उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग होम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं

नर्सरी में सिर्फ महिलाओं को ही क्यों लिया जाता है नर्सरी स्कूल में महिलाओं को शिक्षक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि महिलाओं में बाल मनोविज्ञान की ज्ञान होती है चाइल्ड साइकोलॉजी उसे जानती है एक बच्चों को

लालन पालन के लिए सहनशीलता के गुण होना चाहिए ताकि बच्चों में कई गुण होते हैं जो शुरू में उसमें आदत होती है नटखट होने की जिद्दी स्वभाव का अंगठा चूसने का झूठ बोलने का सामानों को बर्बाद करने का जिसे व्यवहार व्यवहार में वो सभी को

लान व्यवहारिक ज्ञान माँ ही दे सकती है इसलिए माँ को महिला शिक्षक को नर्सरी स्कूल में रखा जाता है कोई पुरुष में जितनी महिलाओं में सहन शक्ति होती है उतने पुरुष में नहीं होते हैं और एक माँ ही अपने बच्चों को एक माँ को प्रथम शिक्षिका कहे कहा गया है और एक माँ को एक अपने एक घर को प्रथम पाठशाला इसलिए कहा गया है कि जो माँ अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकती है वही माँ स्कूल में जाके

और बच्चों के भी उसमें सभी गुण और सही शिक्षा दे सकती है यदि एक घर अगर एक घर का बच्चा सही होगा तभी वो परिवार का बच्चा सही होगा समाज का बच्चा सही होगा और वो स्कूल का भी बच्चा सही होगा सिर्फ अपने बच्चे को सुधारने से परिवार समाज और स्कूल का बच्चा नहीं सुधर सकता है और इस काम को एक गृहनी कर सकती है क्योंकि महिलाओं में अधिक सहनशीलता की गुण पाई जाती है और बच्चों की हर एक्टिवेटी को समझ सकती है कि उसे कैसे लार प्यार देकर उसको

हम सही शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं उसे अधिक डांटना नहीं चाहिए क्रोध नहीं करना चाहिए

बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और करियर ऑप्शन में आपने होम साइंस के बारे में गृह विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो होम साइंस का इम्पॉर्टेंस समझ ही लिए होंगे और जो लड़कियाँ हैं अगर होम साइंस करना चाहती हैं तो उनका फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा है बहुत अच्छे स्कोप्स हैं आप इस कोर्स को जरूर करें दो साल का ये कोर्स है कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है अगर आप

इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रेडियो पे भी फोन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और मैं जाते जाते डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी से कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें एक संदेश दे

मैं एक शिक्षक हूँ मैं राजयोग से जुड़ी हुई हूँ तो राजयोग से जुड़ने के बाद जो होम साइंस में महिलाओं की क्वालिटी बताया गया वो सारे गुण हमें योग और मेडिटेशन से प्राप्त होता है सहनशीलता के गुण शालीनता की सादगी की मधुरता की और प्रेम का गुण ये सारे हमें योग योग बल योग ज्ञान से ही प्राप्त होता है आप इसे करेंगे तो इसे बहुत फायदा होगा और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं

बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीतम कुमारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए तो आप सभी खुश रहें मस्त रहे, मस रहे इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर प्रीतम कुमारी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्त कराते रहो